गीता तत्व चिंतन कर्मयोग का स्वरूप एक सौ बावन वर्णों के सृष्टा भगवान वर्ण भेद के दोषी नहीं कोई कह सकता है कि जब भगवान ने ही चारों वर्णों की रचना की तो वर्ण भेद से उत्पन्न जो समस्याएं हैं वे भी भगवान की ही देन है इसका उत्तर हम पूर्व चर्चा में दे चुके हैं कि ईश्वर संविधान के समान है संविधान से जब किसी चोर को दंड मिलता है और रक्षक को पुरस्कार तो यह संविधान का दोष गुण नहीं है चोर अपने दोष से ही दंड पाता है और रक्षक अपने गुण से पुरस्कार तो जैसे संविधान में राग द्वेष नहीं है वह एक व्यवस्था है उसी प्रकार भगवान का कर्म भी विश्व में व्यवस्था के लिए ही है उनमें कर्मफल की कोई लालसा नहीं है और इसीलिए उन पर कर्मों का लेप नहीं होता पंद्रह ईश्वर की असंगता के उदाहरण आचार्य शंकर इस श्लोक पर भाष्य करते हुए कहते हैं ये शाम तू संसारी नाम अहम कर्ता अभिमान कर्मसु तान कर्माणि स्पृह तत्फलेश तमाण लिंपति न माम कर्माणि लिंपति अर्थात जिन संसारी मनुष्यों का कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा अभिमान रहता है तथा जिनकी उन कर्मों में और उनके फलों में लालसा रहती है उनको कर्म लिप्त करते हैं यह ठीक है पर उन दोनों का अभाव होने के कारण वे कर्म मुझे लिप्त नहीं कर पाते तात्पर्य यह कि अहंकार की बंधन कारक है यदि कर्म के पीछे कर्तापन का अभिमान न हो तो कर्म व्यक्ति को बांध नहीं पाता यह अहंकार या अभिमान ही सर्प का विषदंत है बिच्छू का डंक है यदि सर्प के विषदंत को उखाड़ दिया जाए तो वह किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता तब तो उसके साथ इच्छा इच्छानुसार खेला जा सकता है इसी प्रकार यदि बिच्छु के डंक को तोड़ दिया जाए तो उसकी विष संचारित करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और फिर एक बच्चा भी उसके साथ बिना किसी भय के खेल सकता है कर्म के संदर्भ में यह कर्तापन, भोक्तापन ही विष्दंत या डंक है भगवान अपने आचरण से प्रदर्शित करते हैं कि कैसे इस विषदंत को तोड़कर कर्म व्याल के साथ खेला जा सकता है तब यह कर्म घोर संसार दुर्लंघ सिंधु के समान भयावह नहीं आह्लाद कर खेल का मैदान ही प्रतीत होता है जहाँ खेल खेलना सिखाने वाले कोच साक्षात भगवान ही रहते हैं मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण अपने अहंकार से परिचालित होकर अपने जीवन के कर्म करता है और इसीलिए कर्मदंश से सर्वदा पीड़ित और विषदग्ध बना रहता है श्री रामकृष्ण उदाहरण देकर समझाते हैं कि कड़ाह में आलू और परवल उबल रहे हैं छोटा बच्चा समझता है कि आलू और परवल स्वयं नाच रहे हैं तब माँ कड़ाह के नीचे जलती हुई लकड़ी को खींच लेती है कड़ाह के जल का खोलना बंद हो जाता है और उसके साथ ही आलू परवल का नाच भी माँ ने समझा दिया कि आलू परवल में स्वयं नाचने की क्षमता नहीं है वह क्षमता तो उन्हें अग्नि प्रदान करती है इसी प्रकार मनुष्य जब समझ लेता है कि जिसे वह अपना कर्तापन समझता था वह वस्तुतः उसकी क्षमता नहीं है अपितु तो वह अपने अंतस्थ आत्म चैतन्य की ही क्षमता से इस प्रकार क्षमतावान बनता है तब उसकी दृष्टि भीतर विराज, विराजित प्रभु की ओर जाती है और उनकी कर्म तीव्रता एवं साथ उनकी असंगता देख वह विस्मय विमुक्त हो उठता है तभी तो आचार्य शंकर श्री भगवान से के कथन को स्पष्ट करते हुए अपने भाष्य में आगे कहते हैं इति एवं यह अन्यह इतिम यत्म अभिजानाति न अहम कर्ता न मे कर्मफलेहा कर्म भी न बध्यते तेहाद्यारंभकारी कर्माती अर्थात इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूप से जान लेता है कि मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूँ मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है वह भी कर्मों से नहीं बनता अर्थात उसके भी कर्म देह आदि के उत्पन्न करने वाले नहीं होते इसका तात्पर्य यही है कि जो भगवान को इस प्रकार अच्छी तरह से जान लेता है वह भी फिर कर्मों के बंधन में नहीं बनता यहाँ पर अभिजानाति शब्द का व्यवहार किया गया है जानाति का अर्थ है जानना अभिजानाति का अर्थ है सब ओर से अच्छी तरह से जानना इसका तात्पर्य ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है जो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेगा वह तो कर्मों से बंधेगा ही नहीं यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ईश्वर के कर्म करने के तरीके को धन को जान लेगा वह कर्मों से नहीं बंधेगा ईश्वर ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई इतने सुंदर सुंदर फल बनाए पर अपने भोग के लिए नहीं फूलों का कैसा सौंदर्य में संसार रचा तरह तरह की सुगंधियाँ भी निर्मित की पर क्या अपने लिए नहीं सब औरों के लिए जब मनुष्य ईश्वर को इस प्रकार देखता है तब उसके मन में भी उनके ही समान कर्म करने की प्रेरणा जागती है वस्तुता हम ईश्वर के बनाए संसार को तो देखते हैं पर संसार के बनाने वाले ईश्वर को नहीं देखते इसीलिए हम अनाशक्ति का पाठ नहीं पढ़ पाते और संसार में ही रम जाते हैं पर जो संसार की सृष्टि के पीछे उसके निर्माणकर्ता ईश्वर को देखता है वह उसकी कार्य प्रणाली देख मुक्त हो जाता है और स्वयं भी उससे प्रभावित हो तदनुरूप अपने कर्म को ढालने को चेष्टा करता है इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव का एक चुटकुला मनी है